रघुनाथ तत्र रघुनाथकर्तन त्र तस्कांजलि बाष्प वारी पिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षक मधुरम मधुरम स्वरूपम् कर्मते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रय्छ परमा पिभायाम कोमल कूजयन वेणुं श्यामय कुमारकः वेद वेद्यं पर्रह्म भासता हृदय मम ऊज्त राम रामति मधुरम मधुराक्षर आरह्य कविता शाखा वंदे वाकि कोकिलमकोलित फलम सुख मुखाद मृत पिबत भागवत रसमालय मुहूर्भों रसिका भुवि भावुक श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्वक गौ गोमाता की गोहत्या भारत अखंड हो हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो मधुभ्या शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण सर्वस्य हृद सन्निष्टो मतस्मृतिमोहन वेदरहमे वेद्यो वेद्तृद्वेदस्थित सदरणीय वृंद विद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओ जैसा की कल प्रतिपादन किया गया जब हम सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन वेदांत प्रस्थान के अनुसार सुनते हैं तब स्वभाव से ही ऐसी भावना बनती है कि समष्टि के अंतर्गत ही व्यष्टि है जिस प्रकार महाकाश की गोद में घटा घटाकाश है जल में ही तरंग है इसी प्रकार समष्टि में ही व्यष्टि सन्निहित है इससे लाभ यह होता है व्यष्टि में जो अभिनिवेश अनादि परंपरा से प्राप्त है उसके शिथिल होने का मार्ग प्रशस्त होता है तयोर व्यस्टि समष्टिता या जो पंचदशी की दृष्टि है इसे आत्मसात करने का मार्ग प्रशस्त होता है इसी दृष्टि को यहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन के ब्याज से हम जीवों के प्रति प्रकाशित किया यदा द्वित्य ग तो आदि वचनों के द्वारा समष्टि का पहले वर्णन किया अधिदव में सूर्य अग्नि चंद्र ये सब के सबके सत्वगुण के उत्कर्ष के कारण भगवत तत्व के स्पष्ट ही अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होते हैं हम सूर्य के द्वार से चंद्र के द्वार से अग्नि के द्वार से भगवत तत्व को सुगमता पूर्वक जान सकते हैं भगवान चित स्वरूप हैं उनके सानिध्य मात्र से पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश काल और स्थावर जंगम प्राणी उद्वासित होते हैं भगवान की वह प्रकाश रूपता और आनंदा स्वरूप होने के कारण आहलादकता हमें सूर्य चंद्र अग्नि के माध्यम से प्राप्त है इतना ही नहीं सूर्य चंद्र और अग्नि भोज्य पदार्थ के रूप में और भोक्ता के रूप में भी सन्निहित हैं इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही सूर्य चंद्र अग्नि के द्वार से भोग और भोक्ता होकर उल्लसित हो रहे हैं इस प्रकार से हमारी आपकी दृष्टि में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है क्यों भी कह सकते हैं कि दिव्यता का संचार होता है शिव पुराण में शक्ति की परिभाषा दी गई है और विद्यारण स्वामी जी ने सूत संहिता के भाष्य में किसी और ग्रंथ से शक्ति के स्वरूप को अंकित किया है उसी शैली में मैंने एक वाक्य कहा कि दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है अथवा दिव्यता का संचार होता है शक्तिपात के दोनों प्रभेद हैं प्रभेदी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज जो विश्व में शक्तिपात की चर्चा है किंचित चालीस वर्ष पहले अधिक चर्चा थी आज कम है गोवर्धन मठपुरी के जो एक सौ बयालीसवे मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री मधुसूदन तिरजी हुए हैं जिन्हें पीठ की अधिष्ठात्री देवी विमला जी सिद्ध थी उन्होंने ही शक्तिपात के लुप्त विज्ञान को पुनः उद्भाषित किया था इसलिए विश्व में जितने भी आजकल शक्तिपात की चर्चा करने वाले हैं वे गोवर्धन मठपुरी पीठ के प्रति अवश्य आस्थान्वित होते हैं और समय समय पर आकर हम लोगों से मिलते भी इसी प्रकार इस पीठ के 143 में तैतालीसवें जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने गांधी जी के पहले ही अंग्रेजों को कहा था कि भारत खाली करो बिहार में मुंगेर है वहाँ कारागार में उन्हें एक वर्ष तक अंग्रेजों ने रखा था पूरे विश्व में जो वैदिक मैथमेटिक्स की चर्चा है वो उन्हीं के देन है इस दृष्टि से भी विश्व में गोवर्धन मठ की ख्याति है शक्तिपात की दीक्षा को लेकर और गणित की चमत्कृति को लेकर अब शायद भूल रहे हों पूज्य श्री पुरीबाजी महाराज पूर्णानंद तीर्थ जिनका नाम था वे श्री मधुसूदन सरस्वती जी जो गोवर्धन मठ के 142 में शंकराचार्य उन्हीं दीक्षित दंडी स्वामी थे तो जो यहाँ की परंपरा है ये पास स्वामी जी महाराज की संद्यास दीक्षा ज्योतिर्मठ से हुई और भाव में वो गुरु श्री पुजूरिया बाजी महाराज को मानते थे तो ज्योतिर्मठ और पूरी पीठ दोनों से संबद्ध स्थान है इतना ध्यान तो अनुयायियों को रखना चाहिए ताकि वे दंडी स्वामी और शंकराचार्य के मठ से गुप्त या प्रकट जुड़े रहें यह मैंने वैसे कहा तो दिव्यता की अभिव्यक्ति भी शक्तिपात का एक स्वरूप है और दिव्यता का संचार दूसरा स्वरूप है उदाहरण के लिए अग्नि मंथन के द्वारा दारुगत या काष्ठ में सन्निहित आग स्वतः प्रकट हो जाती ये अभिव्यक्ति और कहीं एक दीप प्रज्वलित है और दूसरे बत्ती आदि से युक्त सामग्री में उस दीप में जो अग्नि है उसका संचार कर देते तो दो प्रकार से शक्तिपात की चर्चा चलती है गुरु के हृदय में जो शक्ति उच्छलित है वो संकल्प बल से दीक्षा के द्वारा जब शिष्य के हृदय में संचरित कर देते हैं तो शक्तिपात की शैली सुगम हो जाती है लेकिन साधन करते करते करते स्वतः चित्त में ही दिव्यता का आधान हो जाए और जो दिव्य शक्तियों का सन्निवेश हो जाए वो स्थायी भाव है शक्तिपात का उसमें विलंब तो लगता है लेकिन फिसलन की संभावना नहीं होती तो हमने स्वाभाविक रूप से कहा जो प्रक्रिया चलाई गई उस प्रक्रिया के अनुसार अगर जीवन को परिमार्जित करेंगे तो हमारे आपके चित्त में जो दिव्यता सन्निहित है पहले से वह उद्भूत हो जाएगी या दिव्यता का संसार हो जाएगा दोनों प्रकार की विधा बनती है प्रयास यह करना चाहिए कि दिव्यता की अभिव्यक्ति हो अगर उसमें कठिनाई हो वो प्रबुद्ध योग भ्रष्ट जो होते हैं वो उस प्रक्रिया को सुगमता पूर्वक आत्मसात करते हैं नहीं तो सत्संग इत्यादि के माध्यम से सिद्ध गुरुओं के माध्यम से दिव्यता का संचार करना चाहिए दोनों प्रकार से दिव्यता जैसे श्री हनुमान जी को का पवन तनय बल पवन समाना का चुप साज रहे बलवाना राम काज लगी तब अवतारा तो ही भयो पर्वता कार शक्ति तो थी उनमें लेकिन विस्मृत होने के कारण बाहर से संचार हुआ उनके स्वरूप का उदबोधन हुआ सुनते ही वो शक्ति जो सुप्त थी विस्मृत थी उद्भूत हो गयी या एक शक्तिपात का स्वरूप जरासंध से पाला पर आ था भीमसेन को द्वंद्व युद्ध में रात्रि में जरासंध सबकी सेवा करते भोजन आदि कराते अतिथि सत्कार तो भगवान श्री कृष्ण से भीम कहते आज तो किसी प्रकार जीवित रह गया कल अवश्य ही युद्ध में वो मुझे मार देगा बहुत बलवान है दाव भी अधिक है हम तो तेरह वर्षों तक वनवास अज्ञातवास में राक्षामते रहे भोजन पानी जितना वृहद रूप से मिलना चाहिए था नहीं मिला अभ्यास भी कम रहा कल जीवित रहना कठिन है तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वंद्व युद्ध के समय उससे पहले तुम यह चिंतन करना कि मैं वायु नंदन हूँ पुत्र हूँ इस अनुस्मृति के बल पर या इस अनुचिंतन के बल पर तुम जरासंध को मारने में समर्थ हो जाओगे यह शक्ति का उद्बोधन है रामचरितमानस में दो बार लक्ष्मण जी को मूर्छा की प्राप्ति हुई एक बार मानवोचित ढंग से बहुत कुछ प्रयास करना पड़ा संजीवनी बूटी आदि के माध्यम से दूसरी बार केवल कान में कहना पड़ा अरे तुम शेष नाग के अवतार हो मूर्छा तोड़ो उस शब्द ने जाकर क्या किया सुप्त जो शक्ति थी उसको जगा दिया तो तांत्रिक शैली में हम बोले तो भगवान ने शक्ति की एक स्वस्थ विधा को अभिव्यक्त किया समि का चिंतन जब हम करते हैं कि अद्भुत के माध्यम से हमको कोई सामग्री प्राप्त है जैसे पृथ्वी के माध्यम से हमको खाद्य पदार्थ प्राप्त है तो उसमें भगवान का हाथ है किसी खाद्य पदार्थ या भोग्य पदार्थ की के सेवन की क्षमता या शक्ति हमारे जीवन में सन्नित है तो वो भगवान से प्राप्त है अधिदैव के द्वारा हमारे जीवन में कोई कार्य चलता है सदता है और सदचय है तो भगवान का अनुग्रह है अधिदैव के द्वार से विराट पुरुष के द्वारा जो जीवन में जीवन यापन की क्षमता प्राप्त है वो भगवान की ओर से ही प्राप्त है हमारे जीवन के संसार में ऋणगर्भ का जो कुछ योगदान है वो भी भगवान का ही अनुग्रह अंतर्यामी रूप से जो भगवान जीवन और जगत का संचालन करते हैं उस पर दृष्टि डालने पर ऐसा लगता है कि भगवान ही अंतर्यामी होकर प्रेरक और प्रकाशक हैं फिर साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व ही प्रत्यगात्मा होकर उल्लसित हैं इस प्रकार का चिंतन करने पर दिव्य शक्ति का जीवन में संचार होता है अब सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट जितने प्राणी हैं, उनके हृदय में अर्थात हृदय के द्वारा अभिव्यक्त बुद्धि में मैं प्रत्यगात्मा स्वरूप जीव के रूप में सन्निहित हूँ जीव भगवान की उज्ज्वल विभूति है सभी विभूति है तो हम क्यों नहीं विभूति यह भी है इदम कोटि के पदार्थ को हम विभूति समझे तो स्वतः जो हम है वो भी तो भगवान की अभिव्यक्ति होने के कारण विभूति है होता क्या है आत्मसहिष्णुता नहीं जग पाती दो चीज बहुत कठिन है सत्य सहिष्णु होना बहुत कठिन और आत्म आत्मसहिष्णु होना बहुत कठिन है बाहर हम सत्य सहिष्णु नहीं हो पाते अंदर हम आत्म आत्मसहिष्णु नहीं हो पाते इसीलिए उपनिषदों ने कटाक्ष किया कृपण कौन है जो अक्षर तत्व को परमात्मा तत्व को जाने बिना ही देहा त्याग करता है वो कृपण है बात समझ में नहीं आती कृपणा फल है तब कार्पण्य दो सौ दो प्रकार के कृपण या कंजूस होते हैं एक वो जो देने में कृपण होते हैं उनसे तो हम लोग परिचित हैं <laughs> देने में कृपण एक बार पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे बंबई में चातुर्मास से था राजस्थान के सेठों ने आयोजन करवाया था बुरा न माने राजस्थान के सेठ तो स्वभाव से बड़े कंजूस होते हैं बहुत परीक्षा लेने के बाद वो किसी पर द्रवित होते हैं। ब्रह्मा जी की परीक्षा में कोई सुगमता पूर्वक पास हो सकता है राजस्थानी सेठों की परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन <laughs> ये लोग हैं राजस्थान के <laughs> होली है भाई <laughs> तो वो स्वभाव होता है उसका कारण क्या है या तो दम्भी के प्रति आकृष्ट हो जाते है या व्यापारी होने के कारण किसी व्यापारी ढंग के संत महात्मा या व्यक्ति से इनका तालमेल बैठ जाता है जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ ये श्रद्धा करने में बड़े कदरी होते हैं कृपण होते हैं उन सेठों ने एक ब्राह्मण वो भी वैद्य को व्यवस्थापक रखा भंडार घर का पहले दिन जब भोजन बना प्रसाद बना तो ब्राह्म राम चैतन जी हैं साथ में थे ये सिद्ध महात्मा राम नरेश जी एक सिद्ध हमारे हैं एक रामचेतन सिद्ध हैं इनकी सिद्धि का पार पाना ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन है <laughs> इनको समझ पाना भी ब्रह्मा जी के लिए कठिन है <laughs> पहले आप यही बता दीजिए कि राम नरेश जी रहते कहा नहीं मालूम पड़ेगा वो तो मकान आप देख सकते हैं कमरा कौन इनका है आप समझ ही नहीं सकते कमरा की ओर झाँक भी नहीं सकते हजार प्रयास करने पर भी ये रहते कहा है और कमरा कौन इनका है चाहे वो उसमें मिट्टी हो लेकिन वो मिट्टी को भी नहीं देखने देंगे कमरा में झांकने नहीं देंगे ये सब सिद्ध है सचमुच में सिद्ध है हम तो सिद्ध नहीं <laughs> हमारे ये दोनों बड़े सिद्ध है <laughs> तो राम चैतन जी साथ में थे ये भी पंक्ति में राम राम चैतन साथ बैठ गए वो जो ब्राह्मण नमक परोस रहे थे तो हाथियों हिल रहा था तो हमने कहा कि बीमारी है बीमारी नहीं है कंजूस है मानी नमक परोसने में हाथियों काप रहा था तो एक दो रोटी देके भोजन परोसने ही बंद कर दिया तो हमने कहा एक दो दिन तो भूखे रह सकते हैं बारह साठ दिन यहाँ रहना है तो रामचैतन जी से कहा कि भैया भूखे न मरे पढ़ेंगे क्या चक्कर आएगा भूख है तो ऐसा है कल से भोजन परोसो बाद में भोजन करना भरपेट अपना कर लेना तो हमने देखा दूसरे का धन मान उसका कुछ नहीं जाता सेठों ने व्यवस्था की थी कंजूस ऐसा व्यवस्थापक था कि नमक परोसने में यूँ हाथ कांपता था वो रोटी का परोसेगा तो देने में जो कदारी होते हैं कंजूस उनसे तो हम परिचित है लेने में कदर एक और भाव है दूसरी ओर भगवान है बाह्य स्पर्श स्वसक्त आत्मा बिन्दत्यात्मन या सुखम उधर दुख यो नही यही संस्पर्श जाब होगा है नहीं। दुख यो नही आद्यंत बंता कौन ते यते शुरते बुधा इसका मतलब एक और भाव है दूसरी ओर भगवान है तो हम कंजूस हुए या नहीं? भगवान को छोड़कर भव का वरण करते हैं इसलिए लेने में भी अनुदारता की पराकाष्ठा है <laughs> कल हमने संकेत किया था आराम मत्स्य पश्यंती नतम पश्यती कश्चन भगवान के द्वारा विनिर्मित यह सृष्टि बगीचा है उद्यान है बाग है जितने बैर मुख्य व्यक्ति हैं सब इसी का अवलोकन करते हैं इसी में रचे पचे रहते हैं हम भी उन्ही में हमसे कोई पूछे तो श्री राम कृष्णा के समान साक्षात तो भगवान के नहीं है तो अरबों खरबों जन्म धारण किया तो पापड़ क्या बेलते रहे यही रचे पचे रहे सीधी बात है वो तो नंगा स्वरूप है ना अगर पूर्व शरीर में ही कृतार्थ हो गए होते तो जन्म क्यों होता तो हमारा आपका जन्म ही डंके की चोर से यह तथ्य सिद्ध करता है कि अनाद काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कृतार्थ नहीं हुए कृतार्थ क्यों नहीं हुए संसार में रचे पचे रहे अब इस तथ्य को जो जानता है वो किसकी निंदा करेगा जिसके ऊपर हम कटाक्ष करते हैं उससे कुछ अधिक ही दो चार जन पहले रहे होंगे इसलिए बहुत स्थिति स्पष्ट है क्या करते रहे इसलिए लेने में कदरियता ये, ये भी बहुत प्रतिबंधक है भगवान को छोड़कर भव को बटोरते है तो परिस्थिति क्या है लेने में कदर ये होते इसीलिए यहां पर कहा गया कि भगवान तो मैंने क्या कहा था आत्मसहिष्णुता भी बहुत कठिन जैसे भारत की पतन क्यों हो रहा है यहाँ के जो राजनेता है राष्ट्र के उत्कर्ष के सहिष्णु नहीं बहुत सीधी बात कोई दूसरे का उत्कर्ष ना देख सके जीव है संकीर्ण विचार वाला भारत के राजनीतिक दल और राजनेता अपने राष्ट्र का उत्कर्ष नहीं देख सकते सही नहीं है इसीलिए देश का पतन हो रहा है हमारी आपकी भी स्थिति यही है मेरी तो है आपकी जैसी हो आत्मसहिष्णुता जीवन में नहीं आती सबको सह सकते हैं आत्मा को नहीं सह सकते आत्म सहिष्णुता का नाम ही सत्य सहिष्णुता है अगर कोई कह दे कि शुद्ध बुद्ध मुक्त पर स्वरूप हो तो हृदय तो फटने लगता है यानी चरम सत्य है ना इस चरम सत्य को सहसा स्वीकार कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं इसलिए पाचन शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है हलवा थोड़ी सुगमता पूर्वक बोलते हैं बाहर के लोग भी आ रहे हैं हलवा पूरी गरिष्ठ इत्यादि पदार्थ को पचाने की क्षमता सब में नहीं होती है ना इसी प्रकार से सबसे जो उत्कृष्ट तथ्य है कि आत्म तत्व तो शुद्ध बुद्ध मुक्त पर ब्रह्म परात्पर पर ब्रह्म पर स्वरूप है मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप हूँ ये चरम सत्य है ठोस सत्य है वास्तव सत्य है लेकिन इसको आत्मसात करने की योग्यता कहा आ सकती है इसलिए धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति कराते हैं आचार्य तो समी से व्यस्ती की ओर आने में बहुत सुगम घाटी हो जाती है यह स्वभाव बन जाता है कि समष्टि में तो बूंद के समान व्यस्टि तो समी से तादात्म्य पति सुगमता पूर्वक हो जाती है हमने अधिभूत अधिभूत और अध्यदैव शब्द भी बहुत ही विचित्र हैं उपनिषदों में जहाँ त्रिपुटी के रूप में अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीनों शब्दों का प्रयोग हो तब तो अर्थ अन्य ढंग से किया जाता है जैसे रूप अधिभूत है नेत्र अध्यात्म है सूर्य अधिदैव विषयकर अंसुर लेकिन जब दो ही शब्दों का प्रयोग हो अधिभूत नहीं अध्यात्म और अधिदैव अध्यात्म।, अध्यात्म और अधिदैव अधिभूत शब्द का प्रयोग न हो दो शब्दों का प्रयोग हो अधिदैव और अध्यात्म तो अध्यात्म का अर्थ हो जाता है व्यष्टि अधिदेव अर्थ हो जाता है समष्टि वहां पृथ्वी भी अधिदेव वहा पृथ्वी भी अधिदेव लेकिन पंचभूत की दृष्टि सामने का पृथ्वी अधिभूत है स्वतः समष्टि होने के कारण समष्टि का नाम अधिदेव है व्यि का नाम अध्यात्म है जब त्रिप्टी में आदि आदि भूत शब्द का प्रयोग होता है तब अर्थ की विधा अलग है उपनिषदों में जहां शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा भाष्य में कि अध्यात्म दृष्टि आगे लिखा यह अधिद दृष्टि या उपनिषदों में केवल अध्यात्म और अधिदव दो शब्दों का प्रयोग किया गया वहां पर अर्थ किया जाता है कि अध्यात्म का अर्थ है व्यष्टि और अधिद का अर्थ होता है समष्टि इस दृष्टि से समि का वर्णन किया गया अब व्यष्टि की ओर भगवान आ रहे हैं ताकि सुगमता पूर्वक हम व्यस्टि की विभुता का ज्ञान प्राप्त कर सके उसकी सहिष्णुता हमारे जीवन में अवतीर्ण हो सके सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट सबके हृदय में मैं सन्निविष्ट हूं किस रूप में प्रत्येगात्मा के रूप में दृष्टा के रूप में या साक्षी के रूप में अब थोड़ा अनु अनुसंधान करें बढ़ा के जब हम रूप का दर्शन करते हैं नेत्र के द्वार से तो भगवान का दर्शन कहाँ करें दृष्टा के रूप में यह अर्थ फैला के अर्थ करने से क्या होता है कि जीवन में यह चीज आती है हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो हमको पढ़ाया वो शैली आज बहुत विलक्षण थी हमने बहुत से महापुरुषों से अध्ययन किया सब एक से एक दिग्गज विद्वान पूज्य गुरुदेव के पढ़ाने की शैली सबसे विलक्षण थी वो जो हम लोगों को पढ़ाते थे पंक्ति का अर्थ रस रहस्य लगे हर शब्द का रस रहस्य विदित हो ये तो ठीक ही तात्पर्य विदित हो यह भी ठीक था जो प्रकरण चल रहा है ब्रह्म विद्या में उस प्रकरण को सामने वाला अपने जीवन में उतार कैसे सके इस पर बहुत प्रकाश डालते थे वो मुझे बच्चा समझ के वो मुझ पर उनका अनुग्रह था लार प्यार था पढ़ने वाले तो विभागाध्यक्ष आदि होते थे मैं इन सब से बिना डिग्री डिप्लोमा वाला था मैं तो बचपन से इधर आया हुआ हूँ तो क्यों कहना चाहिए कि मेरी ओर दृष्टि रख करके वो जो पढ़ाते थे पूज गुरुदेव उसमें उनका दृष्टिकोण यह होता था कि ठीक अर्थ जान गया तात्पर्य जान गया सामने वाला व्यक्ति लेकिन जो प्रकरण चल रहा है जिस तत्व का वर्णन चल रहा है वो तत्व उस तत्व में इसकी निष्ठा हो सके उसकी विधाई या उसका प्रकार क्या है इसलिए हम जो बोलते हैं वो तो अर्थ क्या है तात्पर्य क्या है इस पर तो ध्यान देते ही है जो साधक हैं वो इस प्रकरण से क्या शिक्षा प्राप्त करें और कैसे अपने जीवन में ढालें प्रायोगिक पक्ष आजकल लुप्त हो रहा है ना इसलिए उस पर हम अधिक बल दे रहे हैं अभिप्राय यही अब सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट है इसमें पहले ध्यान क्या रखना चाहिए जब नेत्र के माध्यम से हम नील नीलपीठ श्वेतादि रूप का दर्शन करते हैं तब दृष्टा के रूप में जो तत्व सामने आता है वो कोई अन्य नहीं भगवान ही है अर्थात मुझे दृष्टा के रूप में भगवान ही प्रतिष्ठित है सन्निहित है ऐसा कान के माध्यम से जब हम श्रवण करें तो हमारा नाम श्रोता होता उपाधिक नाम है श्रुति श्रुति सापेक्ष श्रोता नाम हो गया दृष्टि सापेक्ष दृष्टा नाम हो गया तो ये ज्ञान टिकेगा कैसे जो भगवान ने बताया जब मैं सुनता हूं तब मेरा नाम श्रोता होता है श्रुति की उपाधि से मेरा नाम श्रोता होता है और श्रोता के रूप में कोई अन्य नहीं साक्षात भगवान ही विद्यमान है अर्थात मुझे श्रोता के रूप में भगवान ही विद्यमान है तो अपनी भगवत रूपता की सहिष्णुता आवेगी या नहीं जब वाक इंद्री के माध्यम से मैं बोलता हूँ तो मेरा नाम वक्ता होता है तो दोनों काम बना वक्त संज्ञा जो है औपाधिक है इसका भी हमको ज्ञान हो गया और मुझ वक्ता के रूप में कोई अन्य नहीं भूत प्रेत पिशाच नहीं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही प्रतिष्ठित हैं सन्नित हैं या स्फुरत है या अभिव्यक्त है इस प्रकार से जब मैं पाऊ के माध्यम से चलता हूँ तो मेरा नाम गनता होता है गनता कोई और नहीं गनता के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही सन्निहित है प्रतिष्ठित है मुझग गनता के रूप में भी भगवान ही स्थित हैं। इस प्रकार से क्या होगा धीरे धीरे उपाधिकता का भी ज्ञान हो जाएगा उपाधि के भेद से भगवान की अभिव्यक्ति में भेद है आनंदगिरि गिरिजी आदि ने लिखा कि जीव के रूप में भगवान का वर्णन किया गया अन्य जब विभूतियां भगवान की हो सकती हैं तो जीव भी भगवान की विभूति है मधुसूदन सरस्वती जी आदि सब ने इस तथ्य को प्रकाश किया इस तथ्य का प्रकाश किया कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा है यहाँ पर जीव के रूप में भगवान का वर्णन है प्रत्येगात्मा के रूप में भगवान इसी प्रकार एक ज्ञानेन्द्री को लेकर कर्मेन्द्री को लेकर जब मैं दाता होता हूँ हाथ के माध्यम से कर के माध्यम से तब मेरा नाम क्या दाता हो गया तो दाता के रूप में भी भगवान ही सन्नित है मुझ दाता के रूप में भगवान की ही अभिव्यक्ति है इसी प्रकार से मति के माध्यम से मेरा नाम मनता हो जाता है श्रुति के माध्यम से श्रोता हो जाता है अंतकरण या बुद्धि के माध्यम से विज्ञाता हो जाता है प्रमा के माध्यम से प्रमाता हो जाता है इस प्रकार से त्रिप्टी त्रिपट्टी सत प्रधान चित प्रदान, आनंद प्रधान त्रिप्टी को संहित कर दे ना हो तो दृष्टि के सामने रखे या कागज पर लिख लें उसमें फिर विचार करना चाहिए जो पूर्व प्रकरण चला द्रष्टव्य भी, भी भगवान दृष्टि भी भगवान दर्शन भी भगवान और द्रष्टा भी भगवान लेकिन यहाँ पर त्रिप्टी में जो शिरो भाग की सामग्री है उसके रूप में भगवान अपनी अभिव्यक्ति बता रहे हैं द्रष्टा दर्शन दृश्य में दृष्टा के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हैं श्रोता इसी प्रकार श्रवण और श्राव्य में श्रोता के रूप में भगवान विद्यमान है इसी प्रकार ग्राता घृण और घृय में ग्राता के रूप में भगवान विद्यमान है तो त्रिप्टी का जो शिरोभाग है उसमें आत्मबुद्धि हमारी होनी चाहिए वो जीव का एक विशुद्ध स्वरूप है औपाधिक रूप होने पर भी दो सामग्री से अतीत स्वरूप है जब हम दृष्टा कहेंगे तब दर्शन दृश्य पदार्थ और दर्शन दोनों से अतीत हो गया ना दोनों से प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ तो त्रिप्टी का जो शिरोभाग है भगवत तत्व की अभिव्यक्ति है विभूति है तो जीव को इस रूप में जानना चाहिए जीव के रूप में भी साक्षात जगदीश्वर भगवान ही विद्यमान इस प्रकार से ममता बोधा दृष्टा ज्ञाता प्रमाता जितने भी त्रृप्टियों का शिरोभाग है उसके रूप में भगवान को देखना चाहिए फिर समीक्षा करनी चाहिए ठीक है दृश्य और दर्शन की उपाधि से मैं हो गया दृष्टा अब दृश्य को खिसका दें, दर्शन को खिसका दें, तो मैं क्या रह गया शून्य तो नहीं हो गया उस समय मेरा स्वरूप क्या रह गया उस रूप में फिर भगवान को देख ऐसे ही प्रमाता प्रमाण प्रमेय में प्रमेय को खिसका दिया प्रमाण को खिसका दिया तो मेरी प्रमात संज्ञा नहीं हुई प्रमाता में रह गया भगवान की प्रमाता के रूप में अभिव्यक्ति नहीं हुई परमात्र संज्ञा का लोप हो गया तो दोनों के खिसका देने पर मैं क्या रह गया उस पर दृष्टि जाएगी तो दृष्टि और सूक्ष्म हो जाएगी इसीलिए श्रीमद भागवत में दूसरे स्कंध के अंतिम अध्याय में एक वचन है उदाहरण बारहवीं अध्याय में बारहवें स्कंध में एक मेक में एक यदा नोपलभा मे त्रितयम तत्व यो वेद आत्मा स्वाश्रया त्रिपुटी में एक सामग्री के खिसक जाने पर त्रिप्टी की सिद्धि नहीं होगी अन्योन्य सापेक्ष तीनों हैं ऐसी परिस्थिति में त्रिपुटी से जो पारंगत अतीत तत्व है जिसकी त्रिपट्टी के रूप में स्फूर्ति हो रही है वह परम तत्व है उस रूप में भगवान को जानना दुर्गम है इसलिए त्रिपुटी के शिरोभाग में जो जीव तत्व प्रतिष्ठित है प्रत्यात्मक तत्व प्रतिष्ठित है उसकी जो असंगता है उसको सुदृढ़ कर लेने पर त्रिपुटी से पारंगत परमात्म तत्व जो समग्र वेदों के परम तात्पर्य हैं उनका विज्ञान हो सकेगा इसमें एक दृष्टि दिया दी गई तेज एक तत्व है तेज तत्व है अब अधिभूत दृष्टि से विचार करें तो उसका नाम हो जाएगा रूप तेज को लेकर एक त्रिप्टी बनी नीलपीठ श्वेतादि जो रूप हैं, वो भी तेजस है तेजोनिष्ठ गुण विशेष होने के कारण तो रूप जितने हैं अधिभूत हो गए नेत्र अध्यात्म और सूर्य भगवान हो गए अधिदैव तेज के बिना रूप की सिद्धि नहीं नेत्र की सिद्धि नहीं सूर्य की सिद्धि नहीं ठीक और रूप के बिना भी तेज की सिद्धि है नेत्र के बिना भी तेज का अस्तित्व है सूर्य के बिना भी तेज का अस्तित्व है अब ये त्रिप्टी जो बनी तेज को लेकर वो तेज स्वयं त्रिप्टी से पारंगत है या नहीं यह द्वादश का दृष्टांत है मैंने सूर्य कहा वहाँ पर दीपक कहा गया अंतर इतना ही अधिदेव के रूप में तो सूर्य की प्रसिद्धि है लेकिन वहां पर सूर्य न कहकर द्वादश स्कंद में दीपक कहा गया है तो इसका अर्थ क्या हुआ त्रिपुटी से अतीत तत्व जो है वो भगवत तत्व है वेदों का तात्पर्य उसी में है कथम चरण तीस्रुतया जो शाम का प्रतिपादन है साय सत्र में वस्तुता उसी का यहाँ पर भी प्रतिपादन है उस तत्व पर दृष्टि को केंद्रित करने के लिए प्रक्रिया यह है कि त्रिपुटी के शिरो भाग में जो तत्व है उसके रूप में भगवान को अभिव्यक्त देखें अब एक नियम बनता है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है और अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है अभिव्यंग की वाक्य मेरा बनाया हुआ है साहित्यिक है दार्शनिक है कुछ कठिन है इसलिए धीरे से बोलते हैं। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है और अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है जैसे विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल मेघमंडल के, के, के अधीन होती है और बल्ब तथा बादल के तार या बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है इस नियम को हृदय करके इस श्लोक का तात्पर्य समझना चाहिए अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभी की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि दृष्टि अभिव्यंजक है उसके योग से मैं दृष्टा के रूप में व्यक्त हूं दृष्टि निरपेक्ष हो जाऊं तो वहां पर भी एक विचित्र तथ्य है नहीं दृष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते विनाशित उपनिषद दृष्टा की दृष्टि या दृष्टि का दृष्टा क्या लेंगे दृष्टा की दृष्टि या दृष्टि का दृष्टा ये बहुत विकट श्रुति है नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते विनाशित झड़ी लगा दी भृद्याण उपनिषद ने दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता क्योंकि वो दृष्टि विनाशशील नहीं है विनाशभती नहीं है अब यहाँ पर दो तरह से अर्थ लगाया हमारे पूज्य गुरुदेव ने अहमर्थ नामक ग्रंथ में दृष्टा की दृष्टि जब हम कहते हैं तब तो द्वैत हुआ यानी एक दृष्टा एक उसकी दृष्टि तो दृष्टि का द्रष्टा कहना चाहिए या दृष्टा की दृष्टि कहनी चाहिए क्योंकि अविनाशी भगवान ने कहा दृष्टि का दृष्टि का विलोप नहीं होता तो यहाँ पर एक अर्थ किया जाता राहो शिरा राहु का सिर यहां जो संबंध विभक्ति का प्रयोग किया गया है भेद में अभेदोपचार अभेद में भेदोपचार जो राहु का अर्थ होता है वही शिर का अर्थ होता है लेकिन बोला क्या जाता है राहु शिरा राहु का शिर अभेद में भेदोपचार के लिए संबंध विभक्ति का प्रयोग किया गया राहु का शिर अर्थ तो यही होगा लेकिन जो राहु है वही शिर है दर्शन शास्त्र में राहु और शिर को एक मान के चला गया भागवत इत्यादि का अध्ययन करें तो राहू के भी सिद्ध होते हैं वो प्रस्थान पौराणिक है उसका तात्पर्य है वो मैं यहाँ व्यक्त नहीं करना चाहता दर्शन शास्त्र में जो राहु है वही सिर है जैसे अर्जुन ने कह दिया नहीं भगवान ही ने कह दिया महात्मा भूत भावना गीता में महात्मा भूत भावना तो हरिहर का संबंध विनोद का भी आपस में है शंकराचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान की थोड़ी सी मीठी चुटकी ली महात्मा तो क्या आप आत्मा से भिन्न है अहमात्मा गुड़ा के साथ महात्मा भूत भावना शंकराचार्य जी ने मीठी चुटकी ली फिर कहा नहीं भगवान का तात्पर्य पर अभेद में भेदोपचार है अभेद में भेदोपचार है भगवान और आत्मा कोई भिन्न भिन्न हो ये नहीं राहो शिव के समान भगवान ने कह दिया ममात्मा भूत भावना नहीं तो लोग आजकल हिंदी वाले कहते मेरी आत्मा दुख पा रही है तो मेरी आत्मा समझते नहीं वो बुद्धि आदि को भगवान में तो भ्रम नहीं है तो भगवान ने कहा ममात्मा भूत भावना यहाँ जो मम शब्द का प्रयोग कर दिया अहमात्मा गुड़ा के तो का ही है लेकिन ममात्मा भूत भावना में अहम के स्थान पर जो मम शब्द का प्रयोग कर दिया वो प्रयोग राहो के समान अभेद में भेदोपचार है अंत में फिर क्या कहेंगे अंत में कहेंगे कि जो दृष्टा है वही दृष्टि है जो दृष्टि है वही दृष्टा है दृष्टा की दृष्टि इस प्रकार जो वृद्धार्ण्य उपनिषद ने प्रयोग किया वह भेद में भेदोपचार है अथवा पंचदशी की एक प्रक्रिया है उसके अनुसार तो माया क्या करती है माया दृष्टि में विभ्रम उत्पन्न कर देती है माया क्या करती है एक उदाहरण दिया पंचदशी कार्य व्योमना सत्ता आकाश से सत्ता अभिचार विचार करना चाहिए का आकाश है या आकाश का सत है? सत ऊपर है या आकाश ऊपर है सत ऊपर है बोलते हम क्या हैं आकाश की सत्ता व्योमना सत्ता आकाश की सत्ता आकाश से सत्ता तो क्या यही माया की चमत्कृति है ऊपर वाले को नीचे कर दे नीचे वाले को ऊपर कर दे क्या कर दे करे या न करे दिखा तो देती है दिखा देना चमत्कृति है माया की जो सत सत है ना उसका कार्य है न तदैक्षत चक्रे शोकामयत आकाश तो धर्म या कार्य है तो धर्म को धर्मी दिखा देना धर्मी को धर्म दिखा देना दृष्टि में विभ्रम पैदा कर देना विवेकानन्द जी के गुरु रामकृष्ण परम शो जी अब गुरु जी का परिचय छेला के नाते कलेक्टर के ये पिता है और जो माताएं बुरा न माने माताएं नेता हो जाते हैं सुषमा स्वराज को लोग जानते हैं उनके पति को भले वो राज्यसभा के सदस्य रहे हो राज्यपाल रहे हों यही कहा जाएगा जाएंगे सुषमा स्वराज के भी पति उनकी पत्नी है यह तो नहीं परिचय होगा यही होगा ना सुषमा स्वराज के पति एक बार राज्यसभा में उनके पति ने कुछ प्रश्न कर दिया हरियाणा से वो विपक्ष में थे तो सुषमा स्वराज क्या करे काशी मन श्रीमन कहके बड़े सुशीला हैं भी श्रीमन आपका जो याक्षेप है इसका पर्याय इस प्रकार लोग मुस्कुराए एक पति का सम्मान यहाँ है एक तिवारीन थी यहाँ नहीं कोई लखनऊ में थी ना हाँ तो वो हो गई शिक्षा मंत्री तिवारीन थी अब नहीं शायद जीवित हो और मीठा उसको बहुत पसंद जब आगे मारा मीठा खिलाओ वो हो गई मंत्री शिक्षा मंत्री अब उसके पति थे पुलिस इंस्पेक्टर या क्या तो ऐसी विचित्र तिवारीन थी कि वो कहे की हमारी सुरक्षा में उन्हीं की ड्यूटी लगेगी तब तो वो सैल्यूट मारे पति वो मुस्कुरावे सच्ची बात है कोई सच्ची बात है लोगों ने कहा तिवारी कौन है मालूम है ये जब शिक्षा मंत्री हुए तो कहे कि हमारे अंगरक्षक के इसके रूप में यही रहेंगे अब बेचारे वहा जो होता हो मुस्कुराती रही तिवारी बहुत विचित्र होगी ना अपने पति से सैल्यूट मरवावे ये भी नहीं कि इनकी ड्यूटी अलग लगाओ मेरी सेवा में ही रहेंगे तो सब ने कहा महाराज तिवारी जो अपने पति को भी नहीं छोड़ा सैल्यूट मरवाती थी और जवाब है मेरे पास मरा मिठाई खवाओ तो क्या मतलब हुआ यही माया की चमत्कृति है सत का आकाश होता है या आकाश का सत्य होता है लेकिन पंचदशी कार्य ने कहा आकाशस्य सत्य व्योमना सत्या तो वास्तव में ऊपर को नीचे नीचे को ऊपर तो यहाँ श्रुति का कहा द्रष्टा की दृष्टि अब दृष्टि का द्रष्टा होगा अगर भेद मानेंगे तो दृष्टि के अधीन द्रष्टा होगा या दृष्टा की, की दृष्टि तो बहुत विचित्र बात ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो मध्यवर्ती ज्ञान है वो मध्य में दिखने पर भी ज्ञाता से ऊपर है हुँ? ज्ञाता ज्ञान ज्ञान में जो मध्य में दिखाई पड़ रहा है ना उसकी स्थिति कहीं और है दिखाई पड़ता है कहीं और दृष्टा दर्शन दृश्य में जो मध्य में दर्शन है वो दृष्टा से पारंगत है लेकिन दृष्टा के अधीन दृष्टा के अधीन दृष्टा से पराक होकर दृष्टिगोचर होता है दृष्टा दर्शन दृश्य में एक विचित्र बात इसीलिए एक मेक तरा भावे यदानोपलभा महे त्रितयम तेद आत्मा स्वाश्रयाश्रया इसलिए पंचदशी कार्य क्या किया बहुत चातुरी का परिचय दिया ज्ञाता ज्ञान ज्ञे में जो ज्ञान है उसको आत्मा सिद्ध किया न पंचदशी का प्रथम प्रकरण ये बहुत दक्षता पूर्वक उन्होंने बहुत ऊंची स्थिति हम लोगों को देने के लिए प्रकल्प चलाया द्रष्टा की आत्मरूपता का वर्णन करते हैं ना उन्होंने तो या ज्ञाता की आत्मरूपता का वर्णन करते त्रिप्टी के सौभाग में तो ज्ञाता है लेकिन पंचदश ने सबसे पहले यहाँ से वर्णन किया क्योंकि एक बहुत विचित्र बात है आत्म तत्व सच्चिदानंद है सत प्रधान निरूपण करें आनंद प्रधान निरूपण करें या चित्त प्रधान निरूपण करें तो साधकों के लिए सबसे सुगम कौन है चित्त प्रधान निरूपण चित प्रावधान निरूपण तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञ में जो ज्ञान त्रिपुटी के मध्य में है ज्ञान उसको लिया विषय भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता अवस्था के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता दिन के भेद से काल के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता अंत में उसमें सच्चिदानंद लक्षण फिर ब्रह्म लक्षण चरितार्थ कर दिया ज्ञान को ले गए इसका अर्थ क्या है यही एक बहुत विचित्र बात है द्रष्टा दर्शन दृश्य में जो मध्यवर्ती दर्शन है मध्यवर्ती दर्शन है उसको द्रष्टा से ऊपर भी वही है या कि संपुट करते हैं ना आदि और अंत में प्रणव लगा दिया या कुछ लगा दिया बीच में कुछ ओम ह्रीम फिर ओम प्रणव से संपुटित ह्रीम मायावीज को कर दिया इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि हमको जो बीच में दर्शन का अनुभव हो रहा है वो वास्तव में दृष्टा से भी प्रत्यक्ष दृष्टा से प्रत्यक पदार्थी दृष्टा के पराक होकर दर्शन के रूप में व्यक्त है ज्ञाता से प्रत्यक जो ज्ञान तत्व है वही ज्ञाता से पराक होकर अनुभाव्य बनता है अनुभाव इसलिए बनता है कि अनुभाव्य जो नहीं है स्वप्रकाश ज्ञान उस तक हमको पहुंचा सके इसीलिए वो ज्ञाता से पराक बनने वाला जो ज्ञान है तत्वता तो ज्ञाता से प्रत्यक्ष है यहाँ पर भगवान ने बताया भगवती श्रुति ने कहा दृष्टा के दृष्टि का भी परलोप नहीं होता ज्ञाता की विज्ञात्री का भी भी लोप नहीं होता विज्ञान शक्ति का विलोप नहीं होता तो दूसरे ढंग से अर्थ किया गया है कि वास्तव में ज्ञान का ज्ञाता ज्ञान ऊपर रखी दृष्टि का दृष्टा अर्थात दृष्टि दृष्टि दृष्टि का, का, द्रिश्टी, द्रिश्टी का सत्य है दृष्टित्व उसमें उपचारित ज्ञान सत्य है ज्ञातित्व तो उसमें उपचारित उदाहरण के लिए प्रकाश स्वरूप सूर्य है अब प्रकाश प्रकाश के योग से उनका नाम प्रकाशक बन जाता है प्रकाशा स्वरूप सूर्य है या प्रकाश प्रकाशा स्वरूप सूर्य है प्रकाशक सूर्य है या प्रकाशा स्वरूप सूर्य है प्रकाशा स्वरूप सूर्य को ही हम प्रकाशक कह देते हैं सविता जो सूर्य भगवान है सविता प्रकाशते जैसे माला है तो सूर्य भगवान इसके प्रकाशक कहे जाएंगे माला के उपाधि से प्रकाश की ही प्रकाशक संज्ञा हो गई सूर्य प्रकाशक स्वरूप हैं उनके सानिध्य मात्र से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं लेकिन विभ्रम क्या होता है जो प्रकाशनक क्रिया का रहित है उपाधि के योग से उन्ही को हम प्रकाशनक क्रिया के कर्तृत्व से सम्पन्न जान लेते हैं तो सविता प्रकाश थे सविता गोभी रसम भूमते इस प्रकार से तो प्रकाश को ही हम प्रकाशक मान लेते सूर्य के सानिध्य मात्र से प्रकाश वस्तुएं प्रकाशित तो होती हैं, लेकिन होता क्या है प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व तो सूर्य पर उपचरित हो जाता है इसी प्रकार दृष्टि मूल चीज है उसमें दृष्टित्व उपचरित है ज्ञान मूल चीज है उसमें ज्ञातित्व तो उपचारित है इस दृष्टि से विचार करने के लिए भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा अब हृदय में कौन है तो इसमें भी ये जो मांस पिंड है पुंडरीकाकार कमलाकार रक्त मांस पिंड यह मध्य वाहन वाहन भगवान की स्थिति बामन भगवान की स्थिति मध्य में है ना सर्व तो, तो पुण्डरी काकार रक्त मांस पिंड यह वो अभिव्यंजक वो अभिव्यंजक संस्थान है मन अवच्छेदक संस्थान है आकाश का जैसे घट में या कोई पुष्प ऐसे हो तो मध्य में जो खाली जगह है वहां आकाश है तो पुंडरीका कार रक्त मांस पिंड अवच्छेदक आकाश का है वो आकाश जो है उस आकाश में वो दिव्यता है कि वो अब अभिव्यंजक है बुद्धि अंतकरण का अब उस अंतकरण में वो दिव्यता है कि वो परमात्म तत्व को प्रत्येगात्मा या जीव के रूप में व्यक्त करने में समर्थ पंचदशी कार विद्यारायण स्वामी जी ने कहा भाव व्यक्त किया कि मुर्दा में आत्मा है या नहीं परमात्मा है या नहीं पहले यह समझे तो मुर्दा में परमात्मा है और जिनको जिन आत्मा व्यापक मान है जिनकी दृष्टि में आत्मा तत्व व्यापक है एक विचित्र बात पूर्व मीमांसक आत्मा को व्यापक मानते न्यायिक आत्मा को व्यापक मानते वैशेषिक आत्मा को व्यापक मानते योगी आत्मा को व्यापक मानते सांख्यवादी आत्मा को व्यापक मानते लेकिन व्यापक होता इन सबों की दृष्टि में आत्म तत्व व्यापक होता हुआ अनेक है असंख्य है स्वभाव से व्यापक भी है और असंख्य भी है हमारे पूज्य गुरुदेव हमको पढ़ा रहे थे हम्म तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा उन्होंने कहा नाखून के अग्र में असंख्य आत्मा तो हमने एक आत्मा दूसरे आत्मा को धक्का नहीं देती क्या महाराज <laughs> अब नहीं समझ में आया तो कहा उसमें क्या गुरुओं के सामने अपना अज्ञान छिपाना हजारों जन्म तक अज्ञान के मारे मरते रहना अरे नई बात समझ में आती बोल दिया अब सब हंस पर है महाराज मुस्कुराए हंसे नहीं <laughs> लेकिन हंसी उनको भी आ रही थी फिर वो बहुत प्रसन्न होते थे तो महाराज थोड़े ताली बजाते थे ऐसे थोड़े कुपित होते थे तो फिर क्या कहना जब चश्मा को थोड़े से ऐसे के तो सामने वाले चाहे दस बीच का चार जब वैसे मेघ बोल बोलते हाँ चश्मा क्यों उठा लिया तो सामने वाले की तो मौत ही हो गई तो चश्मा नहीं उठाया उन्होंने ताली हमने कहा जब आपने कहा है भगवान की नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्मा है सब आत्मा व्यापक है नई आयुक इत्यादि की दृष्टि एक मैंने पूछ दिया कि एक आत्मा दूसरे को धक्का नहीं देती क्या हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है उन्होंने कहा मेरी बात गांठ बांध लो व्यापक वस्तु जगह नहीं छेपती तभी तो उसको व्यापक कहेंगे अब मेरे लिए तो जीवन का वरदान बन गया मैं संस्था भी चला रहा हूं गुरुदेव के वाक्य से ऐसा जीवन को उदार रखना चाहिए व्यापक किसी को आपको खिसकाना न पड़े जगह क्यों छेकरे क्या लोग कहते हैं ना प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समय वहां ठीक है जो हां ही गई बात अब ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा मैं रहूंगा मेरे यहां तो है नहीं है हजार विषय के विद्वान आ जाओ हजार व्यक्ति आओ सचिव जी में कभी नहीं होता कि मेरी जगह न ले ले उसको भले ही हो जाए कि इनके हटा करके मिल ले लू ऐसे भी आए उपद्रवी लोग इनको नहीं होता ये हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्री कृष्ण भगवान मैं सीमित भोगने की क्षमता नहीं असीम है इसलिए गोपांगनाओं में प्राय यह नहीं कितनी गोपांगनाएं तो सबको मालूम है परिपूर्ण है इनकी शक्ति इनकी ऊर्जा इनका वीरिय विलुप्त होने वाला नहीं जब किसी को मालूम पड़ जाए कि इस भोक्ता में भोगने की शक्ति सीमित है तो मुझ तक ही सीमित रहे झगड़ा तो सौतिया डा कहते हैं ना इसलिए गुरुदेव ने कहा कि व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती तभी तो उसका नाम है देशकृत परिच्छेद शून्य तो दार्शनिक धरातल पर तो मुझे बहुत बड़ा बल मिला जीवन में यह बल मिला भाई अपने बढ़ने के लिए कोई जगह मत छेको ऐसा बन जाओ कोई जगह मत छेको फिर किस से उपयुद्ध होगा रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा अरे भले आदमी व्यापक बनो ने व्यापक वस्तु को जगह छेकने की आवश्यकता कहा है इसका लाभ हमने संस्था चलाने में जीवन में बहुत लिया तो दार्शनिक पक्ष है कि व्यापक है इसलिए देशकृत परिचय शून्य भगवान शंकराचार्य का पक्ष है कि आत्म तत्व व्यापक होता हुआ एक है इन सबका कहना है कि व्यापक होता हुआ स्वरूप से असंख्य अलग अलग अब वैष्णवाचार्यों ने उनको अनुपरिमाण समय हो गया वैष्णवाचार्यो ने उसको अनुपरिमाण परिमित मान लिया तो हमने एक संकेत किया संकेत ये किया कि मुर्दा में भी आत्मा है इस माइक में भी आत्मा है तो पंचदशी कार ने का कि अंतकरण अभिव्यंजक संस्थान जिसमें है जहां है वहां उसकी जीव के रूप में अभिव्यक्ति होगी अन्यथा नहीं होगी जैसे आजकल का वह उदाहरण बहुत बढ़िया है दिल्ली से हावरा तक दिल्ली से आवरा तक विद्युत प्रवाह है, है विद्युत धारा से युक्त अब ट्रेन का वहां वहां अपनी चेतना लेती जाएगी इसी प्रकार से अब आप खुले आकाश में चले जाइए सूर्य भगवान या चंद्रमा विद्यमान है दर्पण को यु ले जाइए तो सम्मुख जो होगा वो अपना अपनी योग्यता के अनुसार दर्पण उसका प्रतिफलन करता जाएगा सूर्य चंद्रमा का इसी प्रकार से अंतकरण जब यूं चलेगा तो वहां के आत्म तत्व का अविच्छेदक होकर अभिव्यंजक होकर उसी को जीव करता जाएगा जीव के रूप में ग्रहण करेगा और अंत यहां चला गया जैसे एक ये ले लिया अब यहां के आकाश को इसने क्या किया प्राकृतिक दृष्टि से अवच्छिन्न कर दिया लेकिन यहाँ यूं कर दिया तो वो आकाश थोड़े चला कठोर ये पात चला लेकिन यहां का आकाश महाकाश हो गया यहाँ का आकाश अवच्छिन्न हो गया यही स्थिति है इसीलिए यहां पर संकेत किया गया कि अंतकरण अभिव्यंजक संस्थान है किसका जीव का और जीव किसका अभिव्यंजक संस्थान है जीव किसका अभिव्यंजक संस्थान है तो शिव तत्व का परमात्मा तत्व का बीच में कोई चीज लानी होता अंतर्यामी का और अंतर्यामी किसका अभिव्यंजक संस्थान है पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का तो यहाँ पर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान सब गोल के है यानी बाह्या भयंतर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है कारण शरीर एक दृष्टि से जीव का अभिव्यंजक संस्थान है प्राग्ञ रूप जीव का और जीव जो है शिव स्वरूप परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है तो हमारा ये पुण्डरी का जो रक्त मांस पिंड है वो आकाश का अव संस्थान है आकाश बुद्धि का अभिव्यंजक संस्थान है बुद्धि अंतकरण जो है वो जीव तत्व का अभिव्यंजक व्यंजक संस्थान है और जीव है क्या तब तो उसको पहले त्रिप्टी के शिरोभाग में स्थित जो सामग्री है उसके रूप में देखना चाहिए अर्थात भगवान की अभिव्यक्ति बुद्धि के द्वार से दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता आदि के रूप में हो रही है उसके बाद और दृष्टि को सूक्ष्म करने के लिए त्रिप्टी के मध्य भाग में जो सामग्री है उसका शोधन करके त्रिप्टी के ऊर्ध भाग में भी उसे देखने का प्रयास करना चाहिए तो दृष्टा जो हो गया अब दृश्य पर ध्यान केंद्रित न करें दृष्टा दर्शन दृश्य में दृष्टा के ऊपर एक दर्शन की भावना करें और दृष्टा के नीचे एक दर्शन की भावना करें तो दर्शन से संपुटित हो गया दस्टा ज्ञाता जब कहेंगे तो ज्ञाता से अवर पराक एक ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञान है वो तो है ही मध्यवर्ती ज्ञान तो ज्ञाता से एक ज्ञान हो गया पराक और एक ज्ञान हो गया ज्ञाता से प्रत्यक ज्ञान से ज्ञाता कौन है संपुटित है इस प्रकार से दृष्टि करने पर जो शोधित अहमर्थ है उस वहां तक दृष्टि पहुँच पाती है व्यथाम का हर हर महादेव